श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड, पंद्रवा अध्याय यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन नंद और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार करना तथा भानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्मा का ज्ञान कराना श्री नारद जी कहते हैं राजन एक दिन सावले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न रत्नझटित पालने पर सोए हुए थे उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी दृष्टिजनित पीड़ा के निवारण के लिए नंदनंदन नंदन के ललाट पर काजल का डिठौना शोभा पा रहा था कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था अपने उस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया वे बालमुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे उनका स्वभाव चपल था नील नूतन, कोमल एवं घुघराले के बंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी वक्षस्थल पर श्री वस्त्रचिन्ह बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहे थे अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाल लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी राजन बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे उन्हें जम्भाई आ रही थी माता की दृष्टि उधर पृथ्वी तो से संपूर्ण देवता दृष्टिगोचर हुए तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली महाराज परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया अहो श्री नंदरानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूँ श्री बहुलाश्वर ने पूछा मुणिवर नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए श्री नारद जी ने कहा आठ वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है उनके स्त्री का नाम धरा है इन्हें संतान नहीं थी वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे राजन एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपने सहधर्मणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए वहाँ दोनों दंपति कंद मूल एवं फल काकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा तदनंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया इस प्रकार जन शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले वर मांगो उस समय उनके ऊपर दिमके चढ़ गई थी अतः उन्हें हटाकर झोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की उनका मन आनंद से उल्लसित हो उठा वे उन प्रभु से बोले श्री झोण ने कहा ब्राह्मण विधे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ भव को सहज ही पार कर जाता है हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलषित नहीं है श्री ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी श्री नारद जी कहते हैं राजन वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खाण से भी अधिक मीठा है गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्रीमुख से मैंने इसे सुना है उनकी कृपा से मैं कितार्थ हो गया वही कथा मैंने तुमसे कही है अब और क्या सुनना चाहते हो श्री बहुलास्व ने पूछा महामुनि शिशुरूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्रीहरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएँ की यह मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन एक दिन वसदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मनुश्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदिक्षि करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया नंद जी बोले आज हमारे पितर देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए आपके चरणों की धूड़ी पलने से हमारा घर परम पवित्र हो गया महा आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए विप्रवर प्रभो अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका सौभाग्य मन सुलभ नहीं होता श्री गर्ग जी ने कहा नंद जी मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा इसमें संशय नहीं है किंतु कुछ पूर्वकाल की बात बताऊंगा अतः एकांत स्थान में चलो श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गोशाला में जहां दूसरा कोई नहीं था चले गए वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन अर्थात विचार करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले गर्गज ने कहा यह जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ सुनो इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानीजन इन्हें राम नाम से जानते हैं योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे रमंते योगिनो यमतीवा गुण्च रमयन भक्ता दुपेरे गर्भसंकर्षण संकर्षण ते स्मृत सर्वावशेषाद शेषम बलाधिकलं विदुः नंद अब अपने पुत्र के नाम सावधान के साथ सुनो ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं ख का अर्थ है कमलाकांत ऋ का कारक अर्थ है राम स क अक्षर षडविद ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत निवासी भगवान विष्णु का वाचक है ऋण नरसिंह का प्रतीक है और आकार अक्षर अग्निभोग अर्थात अग्नि रूप से भविष्य के भोगता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं ये छहो पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्दों में लीन है वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है अतः तो इस बालक का एक नाम कृष्ण है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन युगों में इन्होंने शुक्ल रक्त पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा सद्य प्राणी जगतां जगता मंगला ककारह कमलाकांतरिकारो राम रामी षकार सद्गुणपतिदीप निवास कृकारो नरसिंह अकारोज कक्षिभु विसर्गौ चथेत नरनायणृ संप्रलीना चत्पूर्णा यशे महाबुनौ परिपूर्ण में साक्षा कृष्ण प्रकर्ति शुक्ल रक्तस्था पीतो वर्ण श्याणु युगम धृत द्वापरा कले राधो बाष्णता कृष्ण नामना नंद न इनका एक नाम वासुदेव भी है इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है वसु नाम है इंद्रियों का इनका देवता है चित्त उस चित्त में स्थित रहकर जो ज्येष्ठा चेष्टाशील है उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं की पुत्री राधा जो की भवन में प्रकट हुई है उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे अतः इनका एक नाम राधापति भी है जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं पृथ्वी का भार उतारना कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं भरत भरतवंशोदनंद इनके नामों का अंत नहीं है वे सब नाम वेदों में गुण रूप से कहे गए हैं इनकी लीलाओं के कारण भी उन उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए तुम्हारा अहोभाग्य है क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परमात्म पर पुरुषोत्तम प्रभु हैं वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए तब प्रमुदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत्य माना तदनंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मनुश्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर शोभित वृद्वानुजी की पुरी में पधारे छत्र करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति होते थे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु वृषभानुजी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोडकर वे उनके सामने खड़े हो गए पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधवत पूजन किया फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुभर इस प्रकार बोले श्री विश्वान ने कहा संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है क्योंकि वह गृहस्थजनों को परम शांति प्रदान करने वाला है मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं सूर्यदेव नहीं भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी को पवित्र हो गए भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं मुने मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए सूर्य की भांति आप तीनों लोगों में वितरण करते हैं आप दिव्य दर्शन हैं जो इसके अनुरूप वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याण में कन्या को दूंगा श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर मुनिवर गर्ग जी विजभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था जहां कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी वहीं गोपेश्वर विष्पानु को बैठाकर कर धर्मज्ञ मनिन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे श्री गर्ग जी बोले ब्रद्भानुजी की एक गुप्त बात है यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक धाम के स्वामी परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है जिन से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं श्री विस्वान ने कहा महामें नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है धन्य एवं अवर्णनीय है अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए श्री गर्ग जी बोले पृथ्वी का भार उतारने और कंथ आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते श्री नारद जी कहते हैं राजन उस समय गो ब्रजभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर विश्वानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे श्री विष्भानु ने कहा द्विजर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नैनी कन्या समर्पण करूँगा आपने ही मुझे यह थन्मार्ग दिखलाया है अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार सम्पन्न होना चाहिए श्री गर्ग ने कहा राजन श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणिग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधारकर इन दोनों का विवाह कराएंगे गोपवर तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोकधाम है तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो वैसे ही समस्त गोपियाँ भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झाँकी सुलभ नहीं होती उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात दर्शन करती हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री विष्माणु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लाजित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे दंपति बोले ब्राह्मण राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए तो महामुने इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है श्री गर्ग ने कहा एक समय की बात है मैं गंधमादन पर्वत पर गया साथ में शिष्य वर्ग भी थे वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है रकार से रमा का आकार से गोपिकाओं का धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ लीला भू श्री और विरजा ये चार पत्नियां ही उनका चतुर्वी तेज है ये सब सबकी सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई इसीलिए विज्ञन श्री राधिका को परिपूर्णतमा कहते हैं गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें चारों पदार्थ तो क्या साक्षात भगवान श्रीकृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं रमया तो रकार सियाद अकार ता दिगोपिका धकारोधर या सियाद विरजानती श्रीकृष्ण से पर चतुर्धा तेजसोतलाभूठ त्र पत्ए बही संप्रलीना चा सर्वा राधायां कुम्दी परिपूर्णतमा राधा तस्माहुर्मीषिण क्रिश्न राधा कृष्णती कृष्णे हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुपदार्थ किसा साक्षात्ष्ण्पि लभ्यते थे नार्जी कहते राजन उस समय से से श्री विश्वानु के आश्चर्य विश्वानुके आश्चर्यसीम न रही श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए इस प्रकार श्री विश्वाणुडेय ज्ञान शिवमणि श्री गर्गजी की पूजा की तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालधर्षी मुणिन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में नंद पत्नी का विश्व रूप दर्शन तथा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ